कृपा बोले बोले मुशाये सोई करु जही तब नावन जाए दे गु जल पाय बिलंब उतार हे पारू जा सुनाम सुमीरत एक बारम उतर ही नई कृपा चिहो ब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केमठस के मुस्कुरा कर बोले भाई तू वही कर जिससे तेरी नाम न ना जाए जल्दी ही पानी ला और पैर धोले देर हो रही है पार उतार देर एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी को पार करने के लिए उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं पद न खरखि देव शरिहर शि सु प्रभु बचन मोहिमति करसी केवट राम रुपाव पानी कठवता भरिल बरस सुमन नहीं ज को प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचानकर कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं इससे उनका मुँह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी यह विचार कर वे हर्षित हो गई केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे किसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुणे गया उले पार चरणों को धोकर और सारे परिवार से स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया उतर ठाढ़ भय सुर शरीता उतरी सरीरे भयसुरता श्री राम गुहलखन समेता केवट उतर दंडवत की नाम प्रभु सकुच यही नही कछुदीना ही के मुंदरी कहे केवट चरण गहे अकुलाए निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत दालू में खड़े हो गए तब केवट ने उतर कर दंडवत की उसका दंडवत करते देखकर कर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्नजटित अंगूठी अंगुली से उतारी कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए नाथ आज मैं काहन पावा मिट दो बहुत काल में मजूरी आज दिन विधि बनि भले पुरे अब कछु नाथ न चाहिया मोरे दीन दयाल अलो ग्रह तोरे मेरे बार प्रसाद सिर धर ले नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बूझ गई है मैंने बहुत समय तक मजदूरी की विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी हे नाथ हे दीनदयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दौड़ती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा बहुत के न प्रभु लखन शुकेत भगत विमल बर दे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया